अथ आर्यानय प्रथम प्रकाश नवामंत्र मूल स्तुति ओम स्तुतितम्पाईशान वारण इंद्र सोमें सचासुते सुग्वेद एक, एक नौ दख्यान हे परात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मा आप पूर्वतम अत्यंत उत्तम और शत्रु विनाशक हो हे बहुविध जगत के पदार्थों के ईशान स्वामी और उत्पादक हो वारियाणाम वर वरणीय परमानंद मोक्षादि पदार्थों के भी ईशान हो सोमे और उत्पत्ति स्थान संसार आपसे उत्पन्न होने से इंद्रम परमेश्वर्यवान आप को अभिप्रगात हृदय में अत्यंत प्रेम से गावे यथावत् स्तुति करें जिससे आपकी कृपा से हम लोगों का भी परम ऐश्वर्य बढ़ता जाए और परमानंद को प्राप्त हो पदार्थ पुरुतम अत्यंत उत्तम और शत्रु विनाशक परमात्मा को पुरूणाम बहुविध जगत के पदार्थों के ईशानम स्वामी और उत्पादक को वार्ण वर वरणीय परमानंद मोक्षादि पदार्थों के इंद्र परमेश्वरयवान परमात्मा को सोमें उत्पत्ति स्थान संसार सचा अत्यंत प्रेम से सुते आपसे उत्पन्न होने से अनु अभिप्रगायत हृदय में गावे अन्वय हे सखा विद्वांसो वारणतमीशान पुरूनुंद्रमि प्रगायत ये सुचा सी तापकारा यथाग्यमत